प्रभात उषा काल होते ही गाय तथा बैल शब्द करने लगते हैं तब गोशाला का सुद्रह द्वार खोला जाता है तथा गौवें एवं बैल बाहर निकाले जाते हैं और चरने के लिए उन्हें खोल दिया जाता है भावार्थ यह उषा हर सत्कर्म करने वाले को ऐश्वर्य प्राप्त के लिए प्रेरित करती है लोगों को सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है अंधकार को दूर करती है प्रत्येक तरुणी धन प्राप्त करने के लिए सिद्ध के प्राप्त होने तक प्रयत्न करें सत्य और सरल भाषण करें तथा दान देने की बुद्धि को अंतःकरण में रखे अशचतम सुक्तम भावार्थ ज्ञानी लोग अपने सर्वोत्तम किस तोत्रों से उषा को प्रसन्न करते हैं द्युलोक तथा पृथ्वी लोक परस्पर घूमते हैं भावार्थ यह तरुण आयु वाली उषा अपने तेज से अंधकार दूर करती हुई पति से पहले जाग उठी है लज्जा न करने वाली तरुण स्त्री पति से पहले उठती है तथा अग्नि प्रदीप्त करके यज्ञ करती है पति के पहले स्त्री उठे अपने कर्तव्य कार्य करे ऐसी तरुणी पर ही पति प्रेम करता है परंतु जो स्त्री आलसी होती है वह पति के लिए उतनी प्रिय नहीं होती भावार्थ उषा काल में घोड़े गायें तथा वीर पुत्र घर से बाहर निकलते हैं इनसे घर शोभा वाला होता है गौओं के रहने पर घर में भरपूर घी दूध होता है उसका सेवन करके मनुष्य से बहुत हृष्ट-पुष्ट हो इति पंचमाष्टके पंचमो अध्यायः अथ पंचमाष्टके खष्टो अध्यायः एकाशी ततम सुक्तम भावार्थ द्युलोक की पुत्री उषा आती है लोगों को मार्ग दिखाने के लिए अंधकार दूर करती है तथा प्रकाश को फैलाती है इसी प्रकार घर की गृहिणी अपने घर में प्रकाश करे तथा अंधेरा दूर करे और घर की उत्तम व्यवस्था करे भावार्थ जब सूर्य पृथ्वी के नीचे जाता है तब वह अपनी किरणों को ऊपर भेजता है जिससे चंद्रादि प्रकाशित होते हैं यहां नक्षत्र का अर्थ चंद्र बुध शुक्र आदि ग्रह हैं क्योंकि नक्षत्र का अपना प्रकाश है तथा वहां तक हमारे सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं सकता भावारथ सब प्रभात समय में उठें और अपने कर्तव्य कर्म शीघ्रता तथा अत्यंत श्रेष्ठ रीति से करें इस प्रकार वे स्त्रीहणीय धन तथा उत्तम सुख प्राप्त करें भावारथ उषा प्रकाशिती है उससे सभी लोग जागते हैं तथा मार्ग देखते हैं यह उषा रत्नों वाली माता समान है उसके हम पुत्र समान हों तथा वह हमारी माता समान हो जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को प्रेम से अन्न तथा धन देती है उसी प्रकार उषा हमें अन्न धन और सुख देवे भावार्थ हे ऊषे जो अत्यंत यशस्वी और विलक्षण धन है वह हमें प्रदान कर तथा तेरे पास जो मानव के लिए योग्य भोजन है वह भोजन हमें दे उस भोजन का हम उपभोग करें भावार्थ हम ज्ञानी हैं अतः तू हमें अमर धन यश और पश दे यह उषा धनी लोगों को यज्ञ करने की प्रेरणा देने वाली तथा सत्य बोलने की प्रेरणा देने वाली होकर शत्रुओं का नाश करती है द्वयशीतितम सुप्तम भावार्थ رجाय हिंसा तथा कुटिलता रहित कार्य करें इसलिए हे इंद्र एवं वरुण तुम उन्हें बड़ा सुख बड़ा संरक्षण तथा बड़ा घर दो इन स्थानों में प्रजाएं सुख से रहकर प्रशंसित कार्य करें जो युद्धों में अजय हैं ऐसे शत्रुओं को भी ये प्रजाएं पराजित करें भावार्थ इंद्र एवं वरुण दोनों बड़े देव हैं इनमें वरुण सम्राट हैं तथा इंद्र स्वराट हैं सम्राट वह होता है जो बहुत से राज्यों पर अपना शासन चलाता है तथा स्वराट वह है जो केवल अपने ही सामर्थ्य से अपने सब कार्य निभाता है इस प्रकार इंद्र एवं वरुण ये दोनों बड़े शासक हैं ऐसे शासकों को सब ज्ञानी सहायता पहुंचाते हैं राष्ट्र में ऐसा प्रबंध हो जिससे सब राष्ट्र सुरक्षित हों और सब व्यवहार करने वाले विबुध उसका बल बढ़ाते हों भावार्थ इंद्र एवं वरुण ने जलों के द्वार खोल दिए उनसे जलों के प्रवाह बहने लगे सूर्य आकाश में प्रकाशित होने लगा तथा यज्ञ कर्म आरंभ हुए अंधकार दूर हो गया भावार्थ हे इंद्र एवं वरुण अग्नि की भांति तेजस्वी वीर भी जब शत्रुओं से घिर जाते हैं तब वे तुम्हें बुलाते हैं घुटने टेककर आत्मिक क्षेम की प्राप्ति के लिए ज्ञानी लोग तुम्हें पुकारते हैं यह ब्राह्मणों की पुकार है युद्ध में लड़ने के लिए आई हुई क्षत्रिय सेनाओं के साथ लड़ने के समय क्षत्रिय तुम्हें बुलाते हैं यह क्षत्रियों की पुकार है कारीगर भी दोनों तरह के धनों के स्वामी तुम दोनों को बुलाते हैं यह वैश्यों तथा शूद्रों की पुकार है इस प्रकार चारों वर्णों के लोग इंद्र एवं वरुण को बुलाते हैं भावार्थ हे इंद्र एवं वरुण इस भुवन में जो अनेक प्रकार के पदार्थ हैं उनको तुम दोनों अपनी शक्ति से ही निर्माण करते हो सबका हित करने के लिए मित्र वरुण की सहायता करता है मित्र तथा वरुण सबका खेम करते हैं शूर वीर इंद्र भी अपने सैनिकों के साथ सबकी सुरक्षा करता है भावार्थ इंद्र एवं वरुण में से वरुण हिंसक शत्रुओं को मारता है तो दूसरा इंद्र कम साधनों से ही महान शत्रुओं को मारता है राष्ट्र में बल तथा तेज बढ़ाना चाहिए धन बढ़ाना चाहिए और जो धन पास है उसे सुरक्षित रखना चाहिए राज्य शासन के ये तत्व इंद्रा वरुण के इस मंत्र में बताए हैं भावार्थ इंद्र एवं वरुण जिसकी रक्षा करते हैं उसके पास पाप दुख दुष्कर्म पीड़ा बाधा या अन्य प्रकार के कष्ट पहुंच ही नहीं सकते भावार्थ हे इंद्र एवं वरुण तुम दोनों सुरक्षा के दिव्य साधनों के साथ हमारे पास आओ तथा हमारी रक्षा करो सभी लोग तुम्हारी मित्रता बंधुता तथा सुखदायिता को प्राप्त करें भावार्थ हे शत्रुओं को अपनी शक्ति से खींचने वाले इंद्रा वरुणो प्रत्येक युद्ध में तुम अग्र भाग में रहकर हमारी रक्षा करो तुम्हें धनी निर्धन ज्ञानी अज्ञानी ऐसे दोनों प्रकार के लोग बुलाते हैं अपने बाल बच्चों की रक्षा करने के लिए भी तुम्हें ही बुलाते हैं भावार्थ इंद्र आदि देवों की कृपा से हमें बहुत तेजस्वी एवं अति विस्तृत घर प्राप्त हो वह घर हमारे लिए सुखदाई हो सत्य मार्ग का संवर्धन करने वाली आदित्य देवों का तेज सदैव हमारे घर में रहे और हम भी सदैव सविता देव की स्तुति करते रहे तयशिततम सुक्तम भावार्थ हे मित्रा वरुण जो तुम्हारी ओर बंधुभाव से देखने वाला हो गौओं की प्राप्त की कामना करते हूं और परश आदि शस्त्रों को धारण करते हूं उन्हें तुम उन्नत की ओर ले चलो जो शत्रु विनाशक तथा क्षुद्र आर्य हो उन्हें तुम मारो भावार्थ जब मनुष्य अपनी अपनी ध्वजाएं उठाकर एक दूसरे से युद्ध करते हैं तब उस युद्ध से अच्छा फल नहीं मिलता उस युद्ध से किसी का हित नहीं होता स्वर्ग की कामना करने वाले लोग ऐसे युद्धों से सदैव दूर ही रहते हैं युद्ध से सुखों नष्ट होकर सदैव दुख ही होते हैं अतः मनुष्यों पर देवों की कृपा ऐसी हो कि वे कभी युद्ध न करते हुए सदैव प्रेम से रहें महावारथ युद्ध होने से भूमि के ऊपर के प्रदेश उद्भस्त हो जाते हैं नगर खेत उद्यान आदि सब नष्ट हो जाते हैं दोनों ओर के सैनिकों तथा घायलों का आर्तनाद आकाश में भर जाता है परंतु यदि मानवता के शत्रु युद्ध के लिए सामने आकर खड़े हो ही जाएं तो फिर संरक्षण की शक्ति से युक्त होकर शत्रु से लड़ें भावार्थ जो देश की प्रजाओं में फूट डालने का प्रयास करता हो ऐसे शत्रु को मार देना चाहिए और सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए सैनिक संग्राम अथवा युद्ध के समय भी बुरे शब्द न बोलें भावार्थ हे इंद्र एवं वरुण देवों शत्रुओं के शस्त्र मुझे कष्ट दे रहे हैं हिंसक मनुष्य भी मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं ऐहित तथा पारलौकिक धनों के तुम स्वामी हो अतः युद्ध के दिनों में तुम हमारी सहायता करो भावार्थ जो मनुष्य ऐहिक तथा पारलौकिक धन को प्राप्त करने की कामना करते हैं वे युद्धों के समय वीर देवों को बुलाते हैं जो राजा सज्जन होता है तब तृत्सू अर्थात उन्नत करने की कामना करने वाले जन उस सज्जन राजा की रक्षा करते हैं भावार्थ यज्ञ न करने वाले अनार्य दस राजा भी सुदास के साथ युद्ध न कर सके अर्थात यज्ञ न करने वाले अनार्य राजा बहुत से होने पर भी एक सज्जन पुरुष का कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि उस सज्जन पुरुष की रक्षा देवता करते हैं अन्न का दान करने वाले के प्रत्येक मनोरथ पूरे होते हैं वे कभी इस जगत में पराजित नहीं होते क्योंकि उनके यज्ञों में देव स्वयं उपस्थित रहते हैं भावार्थ अंदर तथा बाहर से पवित्र रहने वाले बुद्धिमान तृत्सू जहां शुभ कार्य को करते हैं वहां बल बढ़ता है ऐसे ही लोग सुदास के सहायक थे इसलिए सुदास का बल बढ़ा और वह विजयी हुआ परंतु दूसरे अनार्य राजा जो सुदास के साथ लड़ने आए थे पराजित हुए क्योंकि वे शुभ कार्य करने वाले नहीं थे पवित्र रहकर ज्ञान पूर्वक किए गए यज्ञ से शक्ति बढ़ती है